ब्लॉक की, की, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी शापक परी रंग बिरंगी परियों का लोक परीलोक इस लोक में तरह तरह की परियां रहती थी इन्हीं में एक परी, एक परी थी जो सबसे अलग थी।, थी वैसे तो वह भी दूसरी, दूसरी परियों, परियों के समान ही सुंदर थी लेकिन, लेकिन स्वभाव दूसरी परियों जैसा कोमल और दयालु न होकर कठोर था वह थी भी बहुत तेज और गुस्सैल बात बात में गुस्सा हो जाती थी तुनत मिजाज इतनी कि अपने सहेलियों से भी छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ती थी फिर नाराज होकर एक कोने में बैठ जाती उसमें सबसे बड़ी खराबी यह थी कि वह परी लोक के बाग में लगे उन फूलों से झगड़ा करती थी जो उसे अच्छे नहीं लगते थे या फिर जिनके आसपास कांटे लगे हो गुलाब के सुंदर पंखुड़ियों वाले फूल जिनकी सारी परियां दीवानी थी उसे तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी वह उन्हें हाथों से मसल कर नष्ट कर देती थी उसकी इस हरकत से सभी परियां दुखी हो जाती थी गुस्सैल परी को यदि इस बारे में समझाया भी जाए तो वह तो तुरंत ही नाराज हो जाती इसलिए उसे तो कुछ बोलना ही बेकार था आखिरकार सभी परियां मिलकर पहुंची रानी परी के पास और उनसे उसकी हरकतों की शिकायत रानी परी ने उसे प्यार से समझाया बेटी तुम्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए यदि तुम सभी के साथ बुरा व्यवहार करोगी तो विवश होकर मुझे तुम्हें सजा देनी होगी फिर तुम पत्थर या कांटेदार पेड़ बन जाओगी इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो और हिल मिल कर रहो फूलों से प्यार करो सहेलियों से प्यार करो और हमेशा खुश रहो परी रानी के समझाने का उस घमंडी परी, परी पर उल्टा ही असर हुआ वह और गुस्सा हो गई उसने सोचा देखती हूँ कि मेरी शिकायत कौन करता है मैं ऐसे फूलों को जादू से जला दूंगी आखिर उसकी मनमानी बढ़ती गई और एक बार फिर उसकी शिकायत परी रानी के सामने आ पहुंची। अब तो परी रानी भी बहुत नाराज हो गई। उन्होंने घमंडी परी को अपने पास बुलाया और कहा नादान परी मैंने तुम्हें समझाया भी था की सबसे हिलमिल कर रहो पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मानी। तुमने अपना नुकसान खुद किया है अब सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ जब घमंडी परी ने देखा कि रानी परी तो बहुत गुस्से में है और उसे सजा देकर ही रहेगी तब उसे थोड़ी अकल आई वह रुआसी होकर बोली मैं पेड़ या पत्थर नहीं बनना चाहती मैं तो परी लोग को केवल सुंदर फूलों से सजा हुआ देखना चाहती थी और इसीलिए कम सुंदर और कांटे वाले फूलों को नष्ट कर देती थी मगर रानी ने उसकी एक बात न सुनी और अपनी जादू की छड़ी हाथ में लेकर कहा मैं तुम्हें पेड़ या पत्थर नहीं उससे सुंदर चीज बनाकर धरती पर भेज रही हूँ उसके बाद रानी परी के जादू से घमंडी परी धरती पर आ गिरी तुम जानना चाहोगे बच्चों वह परी किस रूप में धरती पर रहती है हमारे आसपास उड़ती फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियाँ ही वह घमंडी परी है वह इस धरती पर तितली के रूप में जीवन बिता रही है उड़ उड़कर हर टहनी के फूलों और कांटों से माफ़ी मांगती है उसे इनसे कितनी बार माफ़ी मांगनी है कोई नहीं जानता हाँ जब वह सभी फूलों और कांटों से माफ़ी मांग लेगी तो परिलोक में रानी परी का दिल पिघल जाएगा और वह वा उसे वापस परिलोक बुला लेगी तब यह तितलियाँ धरती को छोड़कर कर परिलोक चली जाएंगी इसलिए इन मेहमान परियों को सताना मत और उन्हें पकड़ना भी मत इन्हें हमेशा प्यार करते रहना जिससे ये जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करे और अपने लोग वापस लौट जाए आखिर उन्हें भी तो अपने घर की याद आती ही है ना? अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी शापित परी